चलिए मंत्र पाठ कीजिए पहले ओ सहना सहन सीय कर्वाहि तेजस्वे नधीतमस्तु मेदेश शां 33 सूत्र तक कल हो गया था मैत्री करणा आदि और उसके बाद अगला सूत्र चौतीस में आ रहा है चित्त के परिकर्म बताते हुए पहला परिकर्म था मैत्री आदि करने की भावनाएं अब ये दूसरा परिक्रम आगे बता रहे हैं सूत्र बोलेंगे प्रच्छन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य अब ये वा वा ऐसा कहकर के आगे भिन्न भिन्न परिक्रम बताते रहेंगे वाकाथ क्या होता है अथवा जैसे पीछे एक परिक्रम आ गया मैत्री कर आदि इनकी भावनाएं करना ये पहला परिक्रम है और यहां आप दूसरा परिक्रम बता रहे हैं तो वाह शब्द से इसको भी ले लिया कि ये भी कार्य करेगा और ये चित्त के परिक्रम क्या करने के लिए बताई जा रहे हैं इनसे क्या लाभ होगा चित्त का शुद्ध होना चित्त की निर्मलता चित्त की गंदगी हटना और चित्त गंदा कैसे होता है पाप कर्मों से हुँ? और अविद्या के संस्कारों से चित्त इन्हीं से गंदा होगा और गंदगी कोई नहीं है कि धूल पहुंच गई है अंदर जो पाप पापकर्माशय हमारा बनता है उससे भी चित्त गंदा होगा और जो वासनाएं बनती हैं उनसे भी चित्त गंदा होगा तो ये परिकर्म क्या करेंगे फिर ये परिक्रम जब चित्त को शुद्ध करेंगे तो शुद्ध जो हमारे पाप कर्म है उनको न करने की प्रवृत्ति न करने की स्थिति बन जाना बस में भी हमारा चित्त अशुद्धि से बचेगा आगे और अशुद्ध न हो जाए और जो पाप कर्म पीछे कर लिए हैं उनको यदि हम क्षीण करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उनको नष्ट करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तब तो भी चित्त शुद्ध होगा तो कल जो विषय आया था वहां क्या था अन्य पाप कर्म न करें इसलिए कल के उपायों से जो है चित्त शुद्ध की बात कही गई थी अथवा जो पाप कर्म है उनको नष्ट करके चित्त शुद्ध होगा ऐसा विचार किया गया था क्या था सब भूल गए है हाँ नष्ट करने वाली बात थी कल कि शुक्ल कर्म उत्पन्न होकर के पुण्य कर्म जो है ये उत्पन्न होकर के अन्य जो पाप कर्म है पीछे के किए हुए उनको क्षीण करते हैं उनको नष्ट करते हैं ये विषय आया था कल और इसमें प्रमाण दिया था सूत्र का सतीमूले तय भोग के व्यास के भाष्य में वहां वाक्य आया था कि शुक्ल कर्मोदयाद इव नाश कृष्णस्य शुक्ल कर्म के उदय होने से कृष्ण कर्मो का नाश इसी शरीर में इसी जीवन में हो जाता है तो जब शुक्ल कर्म कृष्ण कर्मों का नाश करेंगे तो गंदगी हटेगी चित्त शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने को ही कहते हैं प्रसादन चित्त प्रसादन तो यहां सूत्र तो बहुत छोटा सा है वाक्य है केवल प्रच्छन अभ्याम दो शब्द इसमें आए हुए हैं प्रच्छर्दन से और विधारण से द्विवचन है ये तो दो उपाय हो रहे हैं और इनके द्वारा तृतीय व्यक्ति का एक वचन है ये तो इनके द्वारा क्या प्राणस्य प्राण का अर्थात प्राण के प्रचर्दन और विधारण से तो वाक्य तो पूरा नहीं हुआ और जब वाक्य पूरा नहीं होता है तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं साकांक्ष वाक्य आकांक्षा सहित अर्थात कुछ और चाह रहा है ये वाक्य पूरा होने के लिए कुछ और शब्दों की इसको आवश्यकता है और अच्छा वाक्य वही कहलाता है जो निराकांक्ष हो जिसमें कोई आकांक्षा न रहे अर्थात अपना अर्थ पूरा पूरा कह दे उसको वाक्य बोलते हैं तो निराकांक्ष को ही वाक्य कहते हैं लेकिन यह साकांक्ष है तो इसको पूरा कैसे करेंगे तो एक शैली होती है सूत्रों में और वह शैली व्याकरण में तो बहुत ही प्रखरता से अपनाई गई है और वहां क्या करते हैं उस शैली में कि पीछे जो सूत्र आ चुके होते हैं उनमें से कुछ शब्दों को वहां से ले आते हैं और क्या बोलते हैं इस शैली के लिए अनुवृत्ति पीछे से कुछ और पदों को और शब्दों को ले आना तो यहां जो पीछे सूत्र आया है वहां से कुछ हम लेंगे यहां तो क्या लाए पीछे से बताओ आप लोग पिछले सूत्र से क्या लाएं कि यह वाक्य पूरा बन जाए हमारा इस सूत्र में हम चित्त प्रसादनम इतना ले आओ बस और भगवती आगे जोड़ लेना अपने आप भगवती तो हमने पीछे भी जोड़ा था भगवती तो पीछे भी जोड़ा था कि चित्त प्रसादनम भगवती तो चित्त प्रसादनम को यहां ले आओ अब वाक्य क्या बनेगा कि प्राणस्य विधारण अभ्याम चित्त प्रसाद प्राण के प्रचर और विधारण से चित्त शुद्ध होने लगता है अब पूरा बन गया गया हो ये तो इसे कहते हैं अनुवृत्ति पीछे से लाना क्योंकि सूत्रकार बार बार उन्हीं बातों को नहीं कहेंगे एक बार कह दिया वहां से ले लो जब एक जैसा ही वाक्य रखना है तो पीछे जो कह दिया है वहां से ले लेते हैं उसके लिए अब ये जो शब्द हैं दोनों प्रच्छर्दन और विधारण ये क्या है तो प्रच्छन का अर्थ होता है छर्दन शब्द जो है ये ये छर्दन कहते हैं उल्टी के लिए जो वमन हो जाता है उल्टी हो जाती है खाया पिया सब अन्न जल निकल जाता है तो इसे कहते हैं प्रच्छन और आयुर्वेद में इसी को कहा गया है छर्दी शब्द से छर्दन और छर्दी का एक ही अर्थ है और वहां छर्दी शब्द भी बोला गया है और वमन शब्द भी आया हुआ है आयुर्वेद में आप लोगों ने यहां षटकर्म देखे होंगे जो कराए जाते हैं उसमें वमन होता है कि नहीं तो षठ कर्म में एक कर्म वमन आ रहा है तो आयुर्वेद में भी वहां भी ये सब कर्म उसी के हैं ये षट कर्म आयुर्वेद के ही हैं तो आयुर्वेद में जब किसी को उल्टी कराई जाती है तो वहां उसको कहते हैं वमन शब्द से और वमन कोई रोग नहीं है वहां वहां तो पेट को शुद्ध करने के लिए वमन कराया जा रहा है वमन आ जाए उसके लिए कुछ पदार्थ उसको पिलाए जाएंगे या जो कुछ भी उपाय हो सकता है पानी पी करके करें या जैसे भी करें तो वमन क्रिया कराई जाती है वो तो वमन हो गया लेकिन स्वयं यदि किसी को उल्टी हो रही है अधिक खाली कोई पेट में विकृति आ रही है और ईश्वरीय व्यवस्था से अब वो सब बाहर निकलना है वहां परमात्मा की व्यवस्था ही कार्य करेगी तो वहां जो क्रिया हो रही है उसको वमन नहीं कहेंगे अब उसे कहेंगे छरती काम दोनों में एक ही हो रहा है लेकिन एक में स्वयं हम कर रहे हैं अपनी इच्छा से और दूसरे में स्वयं हो रहा है तो स्वयं हो रहा है वो तो रोग हो गया फिर वो रोग की श्रेणी में आएगा तो छर्दी को रोग माना गया स्वयं हो रहा है तो उसका उपाय करेंगे रोकने के लिए और जब करा रहे हैं तो उसमें रोकने का उपाय थोड़ी होगा वहां तो कराया जा रहा है तो यहां पर जो शब्द है ये परच्छर्दन ये ठीक है कि वमन के अर्थ में है लेकिन वमन तो कराया जाता है और छर्दन स्वयं होता है अब यह शब्द लिया क्यों इन्होंने यहां पर जैसे छर्दी में वेग पूर्वक अंदर से हमारा खाया पिया सब निकल जाता है ऐसे ही वेग पूर्वक हमें श्वास को निकालना है बाहर इसलिए इसका नाम प्रच्छर्दन है अपरा और लगा दिया और अधिक वेग से प्रयत्न पूर्वक छर्दन करना वायु को निकालना यह प्रच्छर्दन है और दूसरा शब्द है विधारण तो प्रच्छन में क्या करना है केवल वायु को बलपूर्वक बाहर निकालना, निकालना। इसमें रोकने का नहीं है रोकने वाली बात नहीं है वायु को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया और फिर निकाल दिया फिर निकाल दिया ले लेकर जैसे हम लोग एक तरह से कपाल भाती करते हैं वहां निकालने का ही तो प्रयास होता है लेने का नहीं लेने में ध्यान नहीं रखते वहां वो तो आ जाएगी अपने आप ही ये क्यों करते हैं ये अभी बाद में चर्चा करेंगे इस पर और दूसरा शब्द है इसमें विधारण अब विधारण का क्या अर्थ है तो इसके अर्थ को समझने के लिए हम स्वयं व्यास जी को ही देखते हैं ये क्या कहते हैं ये भी तो सूत्र का अर्थ करेंगे तो देखिए पहले इनकी पंक्ति को देखेंगे फिर बाद में और विचार करेंगे इस पर तो इनकी पंक्ति आ रही है पहले प्रच्छन का अर्थ कर रहे हैं यह हम तो प्रछर्दन का अर्थ किया इन्होंने कौष्ठ्य वायु मिल गया शब्द कौष्ठ्य नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रक्षर्दनम कौष्ठ्य वायो को विद्यमान वायु यहां कोष्ठ से क्या अर्थ लेंगे फेफड़े वैसे पेट को भी कोष्ठ कहते हैं देड़े देड़े। किसी को भूख नहीं लग रही हो पीछे का अभी हजम नहीं हुआ है तो कहते नहीं कोठा खाली नहीं हुआ है अभी या खालिया है तो कोठा भर गया अब जगह नहीं है तो कोठा शब्द का प्रयोग भी कोष्ठ का बिगड़ा हुआ है तो यहां तो हम वही पेट अर्थ करेंगे और पेट भी क्या होता है पेट का जो हम प्रयोग करते हैं पेट खाली है या पेट भर गया ये पेट भी ये पेट पूरा पेट नहीं आमाशय वाला जो हिस्सा होता है जो कि बाई भाग में होता है हमारी जो भोजन की नलिका है और श्वास की नलिका ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है एक नीचे एक ऊपर गले में यहाँ पर एक श्वास नलिका भी जा रही है गले से मुख में से और एक भोजन की नली है दोनों है इसी में ही और दोनों में से जो भोजन की नली है वो आमाशय में जाके खुलती है और जो श्वास की नली है वो फेफड़ में जाके खुलेगी अंदर दोनों का रास्ता अलग अलग है तो ये भोजन की नली जहां जाती है वो आमाशय में जाए खुलेगी आमाशय का नाम होता है पेट हम जब भोजन करेंगे तो आमाशय ही भरता है और आमाशय जब भर रहा होता है तो आमाशय के नीचे जो हिस्सा है उसका जो छोटी आंतों से हमारा जो छोटी आंते जहां से बनना प्रारंभ हो जाती हैं तो वहां एक वॉल्व लगा होगा वो बोल्व उस समय बंद रहेगा जब हम भोजन कर रहे होंगे अर्थात वो अन्न नीचे नहीं जाएगा अभी आमाशय में ही रहेगा जितना हम करते जाएंगे करते जाएंगे सारा आमाशय में इकट्ठा होता जाएगा और वहां चार पांच जितना भी समय है उसका हर किसी के अलग अलग वहां वो अंदर उसका वो चलता रहेगा। और विघटन पर, हो जाएगा तब वो बॉल्ब खुलता है और वहां से फिर नीचे जाना प्रारंभ होने लगता है तो इसी आमाशय को ही पेट शब्द से बोल देते हैं लेकिन वायु का स्थान हमारे फेफड़े है तो वहां छोटे छोटे छोटे कोष्ठ बने होते हैं जैसे मधुमखिया जो मधु इकट्ठा करती हैं अलग अलग कोष्ठों में ऐसे ही वहां पर भी बहुत छोट छोटे छोटे कोष्ठ हैं उनमें सब में वायु भरी होती है तो उस कोष्ठ की जो वायु है उसको नासिका मुख से नहीं नासिका पुट नासिका पुट कहते हैं नासिका के छिद्रों को जो दोनों क्षेत्र हमारे बने हुए हैं उन क्षेत्रों से प्रयत्न विशेषात अब ये प्रयत्न विशेषात शब्द क्यों जोड़ा इन्होंने क्योंकि प्रचर्दन में प्र लगा हुआ है यह प्र का ही अर्थ है विशेष प्रयत्न से अर्थात बलपूर्वक महर्षि दयानंद ने भी यही ऐसी अर्थ किया है कि जैसे वमन करते हैं उसके समान तो प्रयत्न पूर्वक विशेषात प्रयत्न विशेषात वमनम प्रच्छनम वमन करना ही प्रच्छन है एक तो ये क्रिया हो गई इसमें अब क्योंकि दो क्रियाएं दिए हैं इसमें द्विवचन कहकर के प्रछर्दन विधारणाभियाम तो प्रछर्दन का इतना ही अर्थ है बस कि प्रयत्न विशेष से वायु को बाहर निकाल देना इसमें रोकने की बात नहीं है अब अब विधारण शब्द का अर्थ स्वयं किया व्यास जी ने कि विधारणम प्राणायामः विधारण का अर्थ क्या है प्राणायाम अब जब विधारण का अर्थ प्राणायाम कर दिया तो प्राणायाम को नहीं खोला इन्होंने यहां पर क्यों नहीं खोला क्योंकि प्राणायाम की व्याख्या तो आगे आ रही है दूसरे पाद में प्राणायाम जो बताए जाएंगे बाह्य प्राणायाम आभ्यंतर प्राणायाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चार प्रकार के प्राणायाम आगे आएंगे तो अब यहां इस प्राणायाम शब्द से हम वही लेंगे जो आगे आएगा तो आगे जो प्राणायाम शब्द आएगा वहां प्राणायाम की परिभाषा क्या की गई है आप में से बताए कोई प्राणायाम की परिभाषा करने वाला सूत्र कौन सा है एक ही, ही है हा तस्मिन सती श्वास गति प्रश्वासोर गम तस्मिन सती क्या अर्थ हुआ उसके होने पर किसके होने पर हम्म कोई पीछे बात चल रही होगी तभी तो कहेंगे उसके होने पर तो क्या है पीछे हु? आसन उसे उससे पहले आसन का प्रकरण है स्थिर सुखमासन प्रयत्न शैथिल्यान समापत्ति भ्याम ततो द्वंद्वान अभिघातः अब आगे है तस्मिन सति यानी आसन के सिद्ध हो जाने पर बिना आसन के सिद्ध हुए प्राणायाम में सफलता नहीं मिली प्राणायाम में स्थिर बैठना पड़ेगा आपको एक स्थान पर परासन हमारा सिद्ध नहीं है हम दो मिनट भी ढंग से बैठ नहीं पाते तो प्राणायाम नहीं होगा ऐसे तो इस तरह तस्मिन सती उस आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास हो श्वास और प्रश्वास का श्वास किसे कहते हैं अंदर को लेना प्रश्वास बाहर निकालना इन दोनों की गति विच्छेद गति को तोड़ देना इसे कहते हैं प्राणायाम होगी परिभाषा ना तो लेना है और ना निकालना है गति का विच्छेद हो गया ना एकदम रुकावट डाल दी गई अब उसके फिर चार भाग अलग अलग किए गए हैं कि बाहर निकाल के रोकना बाहर पूरी निकाल दिया अब गति विच्छेद हो गया अंदर भर लिया फिर गति विच्छेद कर दिया <coughs> और तीसरा <दिछ> में। <coughs> में तो हाँ जहां का तहा एकदम संकल्प उठा जहां कहता है उसको रोक देना ले रहे हैं तो लेते समय ही रोक दिया पूरा नहीं लिया निकाल रहे हैं तो निकालते समय रोक दिया इसको क्या नाम दिया गया इस प्राणायाम का स्तंभ वृत्ति जहां कहता है रोक देना और चौथे प्राणायाम का एक अलग प्रकार है उसका लेकिन गति विच्छेद चारों प्राणायाम में रहेगा गति का विच्छेद अर्थात श्वास रुक दी गई है न ली जा रही है निकाली जा रही है तो गति विच्छेद वाली बात चारों प्राणायाम में घटेगी में तो इस तरह से विधारण का अर्थ क्या हो गया प्राणायाम तो विधारण शब्द से हम क्या लेंगे चारों प्रकार के प्राणायाम और प्रच्छन केवल निकालना बस प्रयत्न पूर्वक केवल निकालना और बहुत से साधक करते हैं प्रच्छन प्रक्रिया से चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं जब साधना कोई कर रहा हो उपासना कर रहा हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं लेकिन तरह तरह के विचार वृत्तियां हमारी उठने लगती हैं और बड़ी परेशानी होती है उस काल में कि हम चित्त को रोकना चाह रहे हैं और चित्त इधर उधर भाग रहा है स्मृतियां उठ रही हैं तो उस काल में उपासक साधक वायु को बलपूर्वक बाहर निकालता है बार बार एक बार दो बार दस बार हैं, हाँ कपाल भाती तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन इस जैसा मिलता जुलता <coughs> क्योंकि कपाल भाती में तो एक सिस्टम चल रहा है हमारा और हम सोचते हैं भाई इतनी देर तक हमें करना है लेकिन वहां ऐसा नहीं है वहां उद्देश्य दूसरा होता है तो वहां उस प्रक्रिया से उस समय चित्त शांत होने लगता है उस पर प्रभाव पड़ेगा यानी ऐसा साधक अनुभव करता है उस काल में कि अब जो वृत्तियां मेरे अंदर बार बार आ रही हैं, मैं उनको बाहर फेंक रहा हूं निकाल के बलपूर्वक तो तुरंत उसमें सहायता मिलने लगती है तो ये प्रच्छन क्रिया एक अलग हो गई प्राणायाम से और प्राणायाम से अलग है ये इस बात की से ही सिद्ध है यहां सूत्र में अगर ये प्राणायाम के अंतर्गत ही प्रक्रिया होती तो दो, दो शब्द नहीं बोले जाते फिर यहाँ प्रच्छन को अलग कहा गया है और विधारण को अलग कहा गया है और विधारण का अर्थ स्वयं व्यास करी रहे हैं कि विधारण हम प्राणायाम हम तो स्वयं आई इतनी बात तो कुल मिलाकर के फिर ये कितनी प्रक्रियाएं हो गई सब देखो प्राणायाम तो चार प्रकार के वो हो गए और एक ये अलग क्रिया हो गई पांच तरह से हो गया ये अब यहां पर जो आगे कहा है कि ताभ्याम इन दोनों क्रियाओं के द्वारा ताभ्याम व मनस स्थिति संपादयेत मन की स्थिति एकाग्रता उसका संपादन करे और मन की स्थिति कब हो पाती है तो पीछे क्या बताया था कल के व्यास भाष्य में मन कब स्थिति पद को प्राप्त करता है हम्म मन जो है स्थिति को प्राप्त कब करेगा तो क्या बताया था कल व्यास के भाष्य में मैत्री आदि की भावना से क्या फल बताया था क्या होगा और क्या होते होते होते तब मन स्थिति को प्राप्त करेगा हम पहले वहां बताया था कि प्रकृष्ट धर्म उत्पन्न होता है बताया था नहीं, नहीं। अर्थात पुण्य कर्म हमारा बनता है उससे क्या होता है फिर पुण्य कर्म जब बनता है वो हमारे चित्त को शुद्ध करता है तथा चित्तम प्रसिदती और फिर उसके बाद लिखा था प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते तब जाकर के स्थिति पद को प्राप्त करता है अब वही प्रक्रिया यहां भी करेंगे हम क्योंकि जब ये वाक्य ले रहे हैं पीछे से कि ताम वह मनस स्थिति संपादयेत मन की स्थिति को संपन्न करे तो मन की स्थिति को संपन्न करने के लिए चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है चित्त का साफ होना आवश्यक है तो चित्त का शुद्ध होना ये इन दोनों क्रियाओं से होगा ये स्वीकार करना है हमें दूसरी एक बात और है कि पीछे जो आया था सूत्र में तो वहां शब्द था चित्त प्रसादनम पीछे के सूत्र में है या नहीं है और चित्त प्रसादन की ही अनुवृत्ति हम यहां ला रहे हैं इस सूत्र में और इस सूत्र का तो वाक्य क्या बनाया गया था कि प्राणस्य प्रच्छन विधारणाभ्याम व चित्त प्रसादनम भवती और चित्त प्रसादन का अर्थ महर्षि व्यास क्या कर रहे हैं यहां चित्त शब्द का अर्थ क्या किया इन्होंने मनसह मन तो देखो एक और नई बात निकल आई। के आई कि चित्त और मन को ये एक ही मान रहे हैं यानी कहीं पर चित्त शब्द का प्रयोग कहीं मन शब्द का प्रयोग अगर चित्त और होता मन और होता तो व्यास ये ऐसे लिखते कि मन सह स्थिति यहां ऐसे ही कहते चित्तस्य स्थिति संपादय लेकिन चित्त के स्थान पर मन का प्रयोग किया है इन्होंने तो ये तो रहा व्यास जी के द्वारा लेकिन पतंजलि जी ने भी क्यों कोई ये शंका कर सकता है कि पतंजलि तो चित्त को एक अलग ही मान रहे हैं और व्यास जी तो इनकी अपना विचार है कि भाई चित्त को मन कह दिया तो हमें यदि ऐसा भी प्रमाण मिल जाए कि पतंजलि भी पतंजलि भी चित्त शब्द को कहीं मन से कह दें तो तो प्रमाण हो जाएगा तो जरा देखो इसके आगे के सूत्र क्या हैं फिर और इसी के अगला सूत्र क्या है देखना जरा आ गया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्रकरण चल रहा है चित्त प्रसादनम चित्त शब्द का और क्या रहा है उस सूत्र में मनसह स्थिति निबंधनी मन की स्थिति को करने वाली तो सूत्र में आ गया मनसह शब्द मन यानी चित्त के ही स्थान पर मन शब्द का प्रयोग हो गया नहीं तो सूत्रकार को भी चित्त और मन एक हैं ये स्वीकार्य है और व्यासी को भी स्वीकार्य है ऐसे ही जो कल सूत्र आया था उसमें महर्षि दयानंद का भी जो भाष्य दिया हुआ है तो उन्होंने भी मन शब्द अर्थ किया है वहां पिछले सूत्र में जो चित्त प्रसादनम आया हुआ है उसका महर्षि महर्षिंद ने मन ही अर्थ किया है हिंदी में हिंदी में जो भाष्य उनका मिलता है उसमें भाष्य का पुस्तक में तो मन शब्द ही अर्थ लिखा है उन्होंने कि मन को एकाग्र करे ऐसे करके तो मन और चित्त ये दोनों एक ही अर्थ में चलते हैं अब रही बात यह विचार करने की कि प्राणायाम से प्रच्छन से और प्राणायाम से प्रच्छन सिर्फ धारण से चित्त शुद्ध कैसे होगा न? तो इसमें हमें फिर और प्रमाण चाहिए क्योंकि ये विषय ऐसा है कि यहां प्रत्यक्ष प्रमाण तो संभव नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें एक भी नहीं मिलेगा प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है हमारे द्वारा स्वयं जान लेना प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे कहते हैं स्वयं हमने प्रत्यक्ष किया है वो क्योंकि अन्य जितने प्रमाण हैं वो तो या शब्द कहेंगे प्रमाण उसको या फिर अनुमान प्रमाण कहेंगे और प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है हमने स्वयं जान लिया है तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो इसमें काम नहीं करेगा कि ये प्राणायाम हमारे चित्त के शुद्ध को कैसे करेंगे ये हम नहीं जान सकते तो शब्द प्रमाण पर ही आश्रित रहना होगा अब शब्द प्रमाण जब ये दोनों ऋषि कह रहे हैं पतंजलि भी और व्यास जी भी और व्यास जी स्पष्ट अर्थ कर रहे हैं उसका तो हम इन्हीं के अन्य वाक्यों को देखेंगे जो अंत साक्षी हैं इन इनके व्यास के भाषण में या अन्य सूत्रों में वहां से ये बातें निकाल करके आएंगी बहुत सी तो आप लोग सूत्र निकालें उसमें देखें दूसरे पाद का त्रेपनवा सूत्र निकालिए साधन पाद का त्रेपनवा सूत्र और वहां सूत्र आ रहा है धारणा सूच योग्यता मनस ये प्रकरण चल रहा है और यहां विषय उठाया गया था प्राणायाम का ही प्राणायाम चारों प्रकार के जो बताए गए हैं आगे तो उसमें प्राणायाम के फल दिए हैं फिर कि प्राणायाम का फल क्या होता है चौथा प्राणायाम बता करके चौथा प्राणायाम बताया गया था बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ अब इसके बाद जो सूत्र आ रहे हैं ये प्राणायाम के फल बताए जा रहे हैं वहां तो प्राणायाम के फलों में सबसे पहला सूत्र आ रहा है तथा क्षेत्र प्रकाशा वर्णम लेकिन इसको बाद में देखेंगे इसके आगे वाला सूत्र देखें पहले त्रेपनवा की धारणा सूच योग्यता मनस बिल गया अर्थात प्राणायाम करने से प्राणायाम करने से मन की योग्यता किस काम में बढ़ जाती है धारणा सुध धारणा करने में और धारणा किसे कहते हैं देश बंध से धारणा किसी एक स्थान पर मन को टिका देना वहां से हिले नहीं बिल्कुल भी तो इस कार्य को करने में धारणा लगाने में प्राणायाम करने से मन की क्षमता बढ़ जाती है मन की योग्यता सूत्र बहुत सरल है मनस धारणा योग्यता हो गया अनवय मन की धारणा करने में योग्यता हो जाती है मन धारणा करने में कुशल हो जाता है किससे प्राणायाम से अब इसके व्यास के भाष्य को देखो आप क्या लिखा है बहुत छोटा सा वाक्य दिया है कोई ज्यादा लंबा भाष्य नहीं है कि प्राणायामाभ्यासा देव प्राणायाम के अभ्यास से ही अर्थात सूत्र में जो लाभ बताया जा रहा है कि धारणा करने में मन की योग्यता हो जाती है ये किससे होती है तो स्वयं व्यास कह रहे हैं प्राणायाम के अभ्यास से और उसके बाद जो दिया है वाक्य ये देखो ज्यों का त्यों वही सूत्र उतार दिया है जो जिसका भाष्य अभी हम देख रहे हैं देखो है ज्यों का त्यो नहीं है कि प्रदन धारणाभ्याम व प्राणस्य अब इससे क्या निकल करके आया कि पीछे जो सूत्र आ रहा है वहां जो उन्होंने विधारण शब्द से जो प्राणायाम अर्थ किया था व्यास जी ने बुद्ध को यहां ज्योका त्यों उतार रहे हैं और इससे यह तात्पर्य निकलता है कि पीछे वाला सूत्र इन्हीं प्राणायामों की ओर संकेत कर रहा है ठीक है इतना सिद्ध हो गया कि नहीं इन्हीं वहां कोई और नया काम नहीं बताया जा रहा है इन्हीं प्राणायामों की ओर संकेत करके वहां बता रहे हैं पतंजलि जी कि ऐसी क्रियाएं करने से भी चित्त शुद्ध होने लगता है अब रही बात ये कि चित्त शुद्ध होता है ये हम कैसे माने और किस तरह से चित्त शुद्ध होता है तो अब आप पीछे का सूत्र देखें इसका जो इसके पीछे वाला है जो बावनवा सूत्र है. है और देखो हमारे एक मंत्र भी प्रमाण आता है जो वेद में जो मैंने उस दिन भी कहा था कि कुरवन नेवेह कर्माणि कर्माणी जिजी विशेष छतम समाह एवं तो नान्य न कर्म लिप्यते नरे और वहां मंत्र में स्पष्ट निर्देश है कि न कर्म लिप्यते नरे मनुष्य में कर्म बंधन का कारण नहीं होता अर्थात कर्म लिप्त नहीं होता कर्म बंधन का कारण नहीं होता तो क्या तात्पर्य हुआ इसका कि कर्म मात्र कर लेना यह बंधन का कारण नहीं है हां यदि कर्म हमारा सकाम कर्म है अर्थात अविद्या से युक्त कर्म है तो बंधन का कारण होता है कर्म बंधन का कारण नहीं होता यह स्पष्ट उस मंत्र में निर्देश आ रहा है तो बंधन का कारण कौन होगा अविद्या होगी यानी अविद्या से युक्त जो कर्म किए जाएंगे वो बंधन का कारण होंगे तो न कर्म लिप्य नरे के द्वारा स्पष्ट यह निर्देश है कि कर्म से यहां तात्पर्य नहीं है बंधन के कारण के लिए और यहां उसी चित्त को शुद्ध करने की बात आ रही है कि जिन कर्मों के कारण से अविद्या से हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म हमारे बंधन का कारण बनेंगे तो उन कर्मों को नष्ट करने से उन कर्मों के समाप्त हो जाने से हमारे चित्त में शुद्धि आने लगती है अब यहां जो सूत्र पीछे है इसका ततः क्षीयते प्रकाशा वर्णम ततः का अर्थ क्या हो गया उससे उससे किस प्राणायाम से पीछे प्राणायाम चारों आ चुके हैं तो प्राणायाम से प्रकाशा प्रकाशावरणम क्षते प्रकाश का आवरण प्रकाश किसे कहेंगे ज्ञान और आवरण उसको ढकने वाला एक मंत्र आता है वेद में हिरणमय न पात्र न सत्यस्यापी हितम मुखम तो ज्ञान को किसी ने ढक लिया है और ज्ञान को कौन ढकेगा अज्ञान ज्ञान को अज्ञान ढकेगा तो प्रकाश का आवरण वो प्रकाश का आवरण प्रकाश को ढकने वाला जो तत्व है वह क्षीयते क्षीण हो जाता है किससे प्राणायाम से, प्रानयाम से। प्रानयाम। प्रानयाम। तो ये शब्द प्रमाण है कि नहीं है अब देखो इसका व्यास का भाष्य क्या है ये? कि प्राणायामान अभ्यस्यतः जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है कौन योगी प्राणायामान अभ्यस्यतः अस्य योगी इस योगी का जो प्राणायामों का अभ्यास कर रहा है क्षीयते विवेक ज्ञानवरणीयम कर्म जो प्रकाश शब्द सूत्र में आ रहा है उसकी जगह भाष्य में क्या शब्द है विवेक वहां प्रकाश है यहां विवेक है दोनों का एक ही अर्थ है यानी विवेक ज्ञान जो विवेक ज्ञान है उसको आवरणीयम ढकने वाला जो कर्म है तो विवेक को ढकने वाला कर्म विवेक ज्ञान को ढकने वाला कर्म कौन सा कर्म होगा पुण्य कर्म या पाप कर्म पाप कर्म, पाप कर्म ही होगा कृष्ण कर्म तो वो क्या होने लगता है क्षीयते, क्षीण होने लगता है लेकिन योगिना शब्द को ध्यान में रखना है योगी के लिए बताया जा रहा है ये। साधारण मनुष्य कोई जो बहुत भयंकर पाप कर रहा है और उससे कहें कि भाई तू दो तीन प्राणायाम कर ले तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो ऐसे नहीं है ऐसा कोई उपाय नहीं है ये भाई जिसने अन्य पाप कर्म करना बंद कर दिए लगातार प्रयत्न पुरुषार्थ में लगा हुआ है तो उसके लिए सुविधा मिलेगी ये या हर किसी को मिल जाएगी इसलिए योगी शब्द आया है जो योग से जुड़ चुका है जो उपासना साधना में अपना समय लगाता है क्योंकि योगी किसे कहेंगे योग करने वाला है वो योगी है तो योग करने वाले के लिए घट ये सारे कार्य सम्पन्न होंगे तो योगिना क्षेत्र विवेक ज्ञानावरणीय कर्म अब इसमें उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि यद तद आचक्षते अर्थात इसी विषय में कोई और ऋषियों ने भी कहा है वो कौन सा वाक्य है कि महामोह न इंद्र जाले नहामोह महामोह किसे कहते हैं यही अविद्या हमारी हुँ? तो महामोहमय जो अविद्या रूपी हमारा इंद्रजाल है जो चला आ रहा है बहुत लंबे समय से अविद्या से ग्रस्त होते हम चले आ रहे हैं तो महामोहमयन इंद्रजाले इंद्रजालेना प्रकाशशीलम सत्वम जो प्रकाशशील सत्व है सत्व शब्द चित्त के लिए भी आता है और सत्व शब्द सत्व गुण के लिए भी आता है सत्व गुण रजोगुण और तम और इसमें योगदर्शन के जो दूसरा सूत्र आया है योग निरोधा तो वहां व्यास की भाषा में शब्द है एक प्रकाश प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम चित्त को कैसा माना प्रख्या रूप अर्थात प्रकाशशील वही शब्द यहां पर है तो प्रकाशशीलम और चित्त सत्वम दिया है वहां चित्त के साथ में सत्व शब्द यानी चित्त रूपी वस्तु तो सत्व शब्द किसी भी वस्तु के लिए कह सकते हैं अब क्योंकि यहां प्रकरण उसी का चल रहा है तो यहां सत्व का अर्थ क्या हो गया चित्त तो प्रका और चित्त कैसा है ये प्रकाशशील अर्थात इसका अपना स्वरूप जो चित्त का है चित्त की बनावट ये कैसी है प्रकाशशील या प्रख्या रूप और इसका अर्थ क्या किया था पीछे वहां पर तात्पर्य यह है कि चित्त की बनावट में चित्त के घटक तत्व में सत्व गुण अधिक है पूरा पूरा नहीं अधिक है उससे कम रजस उससे कम तमस।, तमस तो जो अधिक है उसी के नाम से तो बोलेंगे अधिक के नाम से ही नाम पड़ जाता है तो इसलिए नाम उसका रखा गया रूपम प्रकाश शीलम तो ऐसे सत्व को ऐसे चित्त को आवृत्त ढक किससे ढक पीछे आई चुका है कि महामोम इंद्रजाले ना यानी अविद्या के कारण से अविद्या रूपी जाल चला आ रहा है उसके कारण से है? ये जो हमारा सत्व है प्रकाशशील ये ढक ढक गया है और ढकने के कारण से क्या होता है कि तद एव अब ये जो हमारे पाप कर्म हैं जिनसे ये चित्र ढका हुआ है प्रकाश ढक गया है उसका यही सूत्र में है कि तथा क्षीय थे तो वो जो आवरण है जो जिसने प्रकाश को ढक लिया है और वो आवरण वो अज्ञान वह अविद्या वह हमारे पापकर्म ये मनुष्य को अकार्य में लगा देते हैं अकार्य कार्य क्या जो नहीं करने योग्य है पाप कर्मों में पाप कर्मों में ये हमारे जो पीछे के किए हुए कर्म हैं ये हमें और पाप कर्मों में ढकेलते हैं और आगे पाप कर्म करने में हमारी प्रवृत्ति होने लगती है एक तो पीछे हमने पाप कर्म कर लिए और चित्त हमारा जो है वो ढक चुका है अब सत्व गुण उसमें उभरी नहीं पा रहा है तो वो और पाप कर्म और पाप कर्म और पाप पापकर्म बढ़ते ही जाते हैं और यहां अब यही जो है ये प्रकाश का आवरण हो गया जो हमारे पाप कर्म है तो तद अस्य प्रकाशावरणम कर्म इस प्रकार से अस्य माने ये जो योगी है इसके प्रकाश का आवरण जो कर्म है अर्थात पाप कर्म, जो कि संसार निबंधनम संसार में बंधन करने का कारण है संसार में हमको बांधने वाला है ऐसा वह कर्म प्राणायामाभ्यासात प्राणायाम के अभ्यास से अभ्यास माने बार बार करना प्राणायाम के बार बार करने से दुर्बलम दुर्बल दुर्बल होता है कौन कौन होता है दुर्बल पाप कर्म जो आवरण बन चुका है प्रकाश का वो दुर्बल होने लगता है और क्या होता है प्रतीक्षणम चीय थे और प्रतीक्षण लगातार और कमजोर और कमजोर और कमजोर जैसे कोई किसी को पीटा जा रहा है और बार बार मारा और बार बार मारा अधमरा हो गया और अंत में समाप्त तो ऐसे ही प्रतीक्षण क्षीण हो रहा है और इसी के लिए एक प्रमाण इन्होंने और दिया है आगे तथा आगे फिर कहें और भी कहा है कि तपो न परम प्राणायामात प्राणायाम से अधिक श्रेष्ठ और कोई भी तप नहीं है यानी परम तप कहा गया है इसको प्राणायाम को और इसी में एक प्रमाण जो दूसरे पाद का पहला सूत्र है कौन सा है वैसे नहीं उठता सूत्र पढ़ना देखे पहले पहला सूत्र पूछ रहा हूं दूसरे पाद का तो हां तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग वहां तीन उपाय बताए क्रिया योग के कौन कौन से तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तो वहां जब तप की व्याख्या की है व्यास जी ने तो वहां उन्होंने प्रारंभ यहीं से किया कि न अतपस्वीनो योग सिद्धती जो अतपस्वी है जो तपस्वी नहीं है ऐसा यदि कोई मनुष्य है तो उसका योग सिद्ध नहीं होगा न अतपस्वीनो योग सिद्धति अतस्वी का योग सिद्ध नहीं होता है तो ये इससे मेल खा रहा है क्योंकि यहां तप प्राणायाम को परम तप कहा गया है और प्राणायाम यदि करता है तो वह तपस्वी कहलाएगा योगी तो इस तरह से तपो न परम प्राणायामा और प्राणायाम के कारण से तत विशुद्धिर मला मलों की विशुद्धि हो जाती है मल दूर होने लगते हैं और मल क्या है बताई दिया पेश पहले कि जो ज्ञान का आवरण करने वाला जो कर्म है हमारा पाप कर्म वो क्षीण होने लगता है और दीपतिश्चय ज्ञान ज्यान ज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगता है तो अभी तो इस सूत्र से संबद्ध और भी कई बातें हैं बताने के लिए तो इसको फिर कल को ले लेंगे ठीक है ना अभी इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि इसमें कुछ बातें अभी रह गई हैं। है। तो ठीक है इसको फिर देखेंगे चलिए प्रणव ध्वनि ओ।